भगवान संत श्रेष्ठ कबीरदास जी ने कहा है मेरा तेरा मनुआ कैसे इक हो रे मैं कहता हूँ आंखन देखी तू कागद की लेखी रे मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्यो अरुझाई रे मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे मैं कहता निर, निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे जुगन जुगन समझावत हारा कहा मानत कोई रे तू तो रंडी फिर भिह्डी सवधन डारा खोई रे सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे कहत कबीर सुनो भई साधो तभी वैसा होई रे भगवान कृपा पूर्वक इस पद का मर्म हमें समझा दे ज्ञान की यात्रा में श्रद्धा के चरण चाहिए अश्रद्धा तो जंजीरों की तरह बांध लेती है रोक लेती है श्रद्धा पंख की भांति है मुक्त करती है खुले आकाश में लेकिन श्रद्धा बड़ी कठिन घटना है अश्रद्धा मन के लिए बड़ी सुगम और सरल है क्योंकि अश्रद्धा भय है श्रद्धा अभय अश्रद्धा का अर्थ है कि जो मुझे ज्ञात है बस उतना ही सत्य है कहीं और जाने की जरूरत नहीं जो मैंने जान लिया वो काफी है कुछ और जानने की न तो जरूरत है न कुछ और जानने को है इसलिए अश्रद्धा ज्ञात से चिपकने का नाम ज्ञात को जकड़ लेने का नाम श्रद्धा अज्ञात में यात्रा है जो मैं जानता हूं वो बहुत ना कुछ जैसे विराट सागर के किनारे और मैंने चुल्लू भर पानी अपने हाथ में ले लिया हो ऐसा है मेरा जानना और जो शेष है जानने को वो विराट सागर है जो मैंने जान लिया श्रद्धावान उसे सीढ़ी बनाता है उसमें उठ जाने की जो नहीं जाना है अश्रद्धावान जो जान लिया उसे कारागृह बना लेता है दीवार बना लेता है अवरोध के लिए ताकि वो जो खुला आकाश है अज्ञात का उससे सुरक्षा हो सके साधारणता अश्रद्धालु समझते हैं कि वे बहुत शक्तिशाली साहसी बात बिल्कुल उल्टी अश्रद्धा कायरता का निचोड़ है श्रद्धा साहस का नवनीत क्योंकि श्रद्धा का अर्थ है कि मैं अज्ञात में अनजान में बे पहचाने में कदम उठाने को राजी बड़ा साहस चाहिए और शिष्य होने का कोई और अर्थ नहीं होता श्रद्धा में गति बढ़े श्रद्धा में रस बढ़े तो ही इस शिष्यत्व का फूल खिलता है अन्यथा गुरु और शिष्य के बीच सेतु क्या होगा गुरु ऐसे हैं जैसे आंख मिल गई और शिष्य ऐसे हैं जैसे अंधा अंधे और आंख वाले के बीच विवाद क्या हो सकता है क्योंकि जिसके पास आंख है उसे प्रकाश के किसी और प्रमाण की कोई जरूरत नहीं प्रमाण है भी नहीं कोई और क्या प्रमाण है प्रकाश का सिवाय तुम्हारी आंखों के जिसके पास आंखें है उसके लिए प्रकाश स्वयं सिद्ध है और जिसके पास आंखें नहीं है उसके लिए प्रकाश का अनुमान भी असंभव है जानना तो दूर अनुमान करना भी कि प्रकाश जैसी कोई चीज हो सकती है अंधे के लिए असंभव है प्रकाश भी दूर अंधे को अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता तुम शायद सोचते हो कि अंधा तो अंधेरे में जीता है तो तुम गलती में हो अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए प्रकाश को देखने के लिए तो आंख चाहिए ही अंधेरा भी आंख का ही अनुभव है बिना आंख के अंधेरे का भी कोई पता नहीं चल सकता अंधे को अंधेरे का भी पता नहीं है और प्रकाश के प्रमाण मांगेगा प्रकाश के लिए तर्क करेगा तो सदा अपने अंधेपन से बंधा रह जाएगा और प्रकाश को जिसने जान लिया वो प्रकाश का वर्णन भी नहीं कर सकता प्रमाण देना तो बहुत दूर है वो ये भी नहीं कह सकता कि प्रकाश कैसा है उसका तो स्वाद ही लिया जाता है स्वाद से ही उसकी प्रती होती है। आंख वाले के लिए परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी सत्य नहीं है और जिसके पास आंख नहीं है उसके लिए परमात्मा को छोड़कर सभी चीजें सत्य हैं। परमात्मा एकमात्र असत्य है तो शिष्य और गुरु के बीच उस से क्या होगा कैसे शिष्य और गुरु मिलेंगे कैसे उनके बीच एक ही दिशा में यात्रा का प्रारंभ होगा वे कैसे प्रस्थान करेंगे क्या होगा जोड़ अगर शिष्य की तरफ विवाद की आकांक्षा हो तो जोड़ नहीं हो सकता तब वे विपरीत दिशाओं में यात्रा करेंगे शिष्य के तरफ अगर तर्क का आग्रह हो तो यात्रा असंभव है क्योंकि वस्तुओं का स्वभाव ऐसा है कि उन्हें जाना जा सकता है लेकिन जानने के पहले उनके लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता कुछ वर्ष पहले पहलगांव कश्मीर में एक घटना घटी जो मुझे भूले नहीं भूलती एक वृक्ष के नीचे बैठा था ऊंचाई पर वृक्ष में छोटा सा एक घोंसला था और जो घटना उस घोंसले में घट रही थी उसे मैं देर तक देखता रहा क्योंकि वही घटना शिष्य और गुरु के बीच घटती कुछ ही दिन पहले अंदा टोलकर एक बच्चा बाहर आया होगा किसी पक्षी का अभी भी बहुत छोटा है उसके माता पिता दोनों उसे कोशिश कर रहे हैं कि वो घोंसले पे पकड़ छोड़ दे और आकाश में उड़े वे सब उपाय करते वे दोनों उड़ते हैं आसपास घोंसले के ताकि वो देख ले तो देखो हम उड़ सकते तुम भी उड़ सकते हो लेकिन अगर बच्चे को सोच भी विचार रहा हो तो बच्चा सोच रहा होगा तुम उड़ सकते हो इससे क्या प्रमाण कि हम भी उड़ सकेंगे तुम, तुम हो, हम हम हैं। तुम्हारे पास पंख हैं, माना लेकिन मेरे पास पंख कहां है क्योंकि पंखों का पता तो खुले आकाश में उड़ो तभी चलता है उसके पहले पंखों का पता ही नहीं चल सकता कैसे जानोगे कि तुम्हारे पास भी पंख हैं अगर तुम चले ही नहीं उड़े ही नहीं तो बच्चा बैठा है किनारे घोंसले के, पकड़े है घोंसले के किनारे को जोर से देखता है लेकिन भरोसा नहीं जुटा पाता माँ बाप लौट आते हैं फुसलाते हैं प्यार करते हैं लेकिन बच्चा भयभीत बच्चा घोंसले को पकड़ रखना चाहता है वो ज्ञात है वो जाना माना है और छोटी जान और इतना बड़ा आकाश घोंसला ठीक है गर्म है सब तरफ से सुरक्षित है तूफान भी आ जाए तो कोई खतरा नहीं है भीतर दुबक रहेंगे सब तरह की कोशिश असफल हो जाती है। बच्चा उड़ने को राजी नहीं है यह अश्रद्धालु चित्त की अवस्था है कोई पुकारता है तुम्हें आओ खुले आकाश में तुम अपने घर को नहीं छोड़ पाते तुम अपने घोंसले को पकड़े हो खुला आकाश बहुत बड़ा है तुम बहुत छोटे हो कौन तुम्हें भरोसा दिलाए कि तुम आकाश से बड़े हो किस तर्क से तुम्हें कोई समझाए कि दो छोटे पंखों के आगे आकाश छोटा है कौन सा गणित तुम्हें समझा सकेगा क्योंकि नापजोक की बात हो तो पंख छोटे आकाश बहुत बड़ा है पर बात नापजोक की नहीं है दो पंखों की सामर्थ उड़ने की सामर्थ बड़े से बड़े आकाश में उड़ा जा सकता है और पंख पे भरोसा आ जाए तो आकाश शत्रु जैसा न दिखाई पड़ेगा स्वतंत्रता जैसा दिखाई पड़ेगा आकाश मित्र हो जाएगा परमात्मा में छलांग लहने के पहले भी वैसा ही भय पकड़ लेता है गुरु समझाता है फुसलाता है डांटता है दपटता है सब उपाय करता है कि किसी तरह एक बार जब उन दो पक्षियों ने मां बाप ने देखा कि बच्चा उड़ने को राजी नहीं तो आखिरी उपाय किया दोनों ने उसे धक्का ही दे दिया बच्चे को ख्याल भी न था कि वे ऐसी क्रूरता कर सकेंगे कि इतने कठोर हो सकेंगे गुरु को कठोर होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जड़ता ऐसी है कि तुम्हें धक्के ही न लगे तो तुम आकाश से वंचित ही रह जाओगे उस कठोरता में करुणा है अगर मां बाप करुणा कर लें तो ये बच्चा सदा के लिए पंगू रह जाएगा इसकी नियति भटक जाएगी खो जाएगी ये सड़ जाएगा उसी घोसले में घोसला घर ना रहेगा कब्र बन जाएगा और ये बच्चा अपरिचित रह जाएगा अपने स्वभाव से वो स्वभाव तो खुले आकाश में उड़ने पर ही एहसास होगा वो समाधि तो तभी लगेगी जब अपनी क्षुद्रता को ये विराट आकाश में लीन कर सकेगा जब अपने छोटेपन में ये बड़े से बड़े से भी बड़ा हो जाएगा जब इसकी आत्मा परमात्मा जैसी मालूम होने लगीगी, तभी इसकी समाधिस्थ अवस्था होगी बच्चे को पता भी नहीं था समझ भी नहीं थी ख्याल भी नहीं था कि यह होगा धक्का खाते ही वो दो क्षण को खुले आकाश में गिर गया फड़फड़ाया घबराया वापस लौट के घोंसले को और जोर से पकड़ लिया लेकिन अब उस बच्चे में एक फर्क हो गए है उसके चेहरे पर भी देखा जा सकता था अश्रद्धा खो गई पंखे छोटे होंगे आकाश इतना भयभीत नहीं करने वाला है जितना अब तक कर रहा था और एक क्षण को उसने खुले आकाश में सांस ले ली अब अश्रद्धा नहीं थोड़ी देर में धक्के की अशांति चली गई कंपन खो गया मां बाप उसे बड़ा प्यार दे रहे थपथपा रहे चोचों से सहला रहे उसे आश्वस्त कर रहे कि वो अपने अनुभव को पी जाए उसे अपने पंखों की समझ आ गई वो पंख फड़फड़ाता है बीच बीच में अब पहली दफा उसे पता चला कि उसके पास पंख पंखी वो भी उड़ सकता है फिर घड़ी भर बाद माँ बाप उड़े और बच्चा उनके साथ हो लिया यही घटना घटती है हर शिष्य और हर गुरु के बीच और सदा से घटी है सदा ऐसी ही घटेगी किसी न किसी तरह गुरु को शिष्य की अश्रद्धा को तोड़ना है किसी न किसी तरह शिष्य को यह भरोसा दिलाना है कि उसके पास पंख है और आकाश छोटा है और उड़े बिना जीवन में कोई गति नहीं रोज रोज उड़ना है रोज रोज अतीत का घोंसला छोड़ना है रोज रोज जो जान लिया उसकी पकड़ छोड़ देनी है और जो नहीं जाना उसमें यात्रा करनी सतत है यात्रा अनंत है यात्रा कहीं भी ठहर नहीं जाना है पढ़ाओ भले कर लेना घर कहीं मत बनाना यही मेरे सन्यास की परिभाषा है पढ़ाओ ठीक रात अंधेरा हो जाए घोंसले में विश्राम कर लेना लेकिन खुले आकाश की यात्रा बंद मत करना रुकना लेकिन रुख ही मत जाना रुकना सिर्फ इसलिए ताकि शक्ति पुनः लौट आए तुम ताजे हो जाओ सुबह फिर यात्रा हो सके बस ज्ञान पर उतना ही पड़ाव करना कि अज्ञात में जाने की क्षमता अक्षुण हो जाए ज्ञानी मत बनना ज्ञानी बने तो भौंसला पकड़ गया वही तो पंडित की परेशानी है जो भी जान लेता है उसको पकड़ लेता है उसको पकड़ने के कारण हाथ भर जाते हैं और जो बहुत जानने को शेष था वो शेष ही रह जाता है जानना और छोड़ना जानना और छोड़ना कहावत है नेकी कर कुए में डाल ठीक वैसा ही ज्ञान के साथ भी करना जानो कुएं में डालो तुम सदा अज्ञात की यात्रा पर बने रहना तो ही एक दिन उस चिरंतन से मिलन होगा क्योंकि वो चिरंतन अज्ञात ही नहीं अज्ञे ये तीन शब्द ठीक से समझ लेना ज्ञात तो वो है जो तुमने जान लिया अज्ञात वो है जो तुम कभी ना कभी जान लोगे अज्ञे वो है जिसे तुम कभी ना जान सकोगे उसका तो स्वाद ही लेना होगा उसे तो जीना ही होगा जानने जैसी दूरी उसके साथ नहीं चल सकती उसके साथ तो एक ही हो जाना होगा उसके साथ तो डूबना होगा वो तो मिलन ज्ञान नहीं वहां तो तुम और उसका होना अलग ना रह जाएगा वहां तुम जानने वाले ना रहोगे वहां तुम उसी के साथ एक हो जाओगे उस परम घड़ी को लाने के लिए ज्ञात को छोड़ना है, अज्ञात में यात्रा करनी और जब तुम अज्ञात की यात्रा में कुशल हो जाओगे तब तुम्हें गुरु आखिरी धक्का देगा कि अब अज्ञात को भी छोड़ दो और अज्ञा में प्रवेश कर जाओ ज्ञात को जो छोड़ देता है और अज्ञात की यात्रा पर निकल जाता है वो संन्यास्त और अज्ञात को भी जो छोड़ देता है और अज्ञा में लीन हो जाता है वो सिद्ध फिर कुछ और पाने को नहीं बचता पाने वाला ही खो गया तो अब पाने को क्या कुछ बचेगा यह कबीर के पद यह वचन शिष्य और गुरु के बीच सेतु बनाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण है एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करें मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हो ही रहे कबीर शिष्य से कह रहे हैं कि मेरा और तेरा होना एक कैसे हो और जब तक एक ना हो तब तक गुरु जो भी बताए वो बाहर ही बाहर होगा तुम उससे सीख लोगे शब्द सिद्धांत पर गुरु जो वस्तुतः देना चाहता था तुम उससे वंचित रह जाओगे बहुत मेरे पास भी मित्र आ जाते जो थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करके संतुष्ट हो जाएंगे ज्ञान तो कूड़ा कचरा है उससे संतुष्ट मत हो जाना जीवन चाहिए ज्ञान से क्या होगा जान लो कितना ही परमात्मा के संबंध में क्या सार है ऐसे ही जैसा भूखा कितना ही जान ले भोजन के संबंध में सारा पाकशास्त्र कंठस्थ कर ले क्या होगा पूरा पाकशास्त्र भी तो एक जून की भूख नहीं मिटा सकता वेद पाक शास्त्र उपनिषद गीता पाक शास्त्र उनमें भोजन की चर्चा है वहां भोजन नहीं है चर्चा में कहीं भोजन होता मैं तुमसे कुछ कहता हूं उसमें भोजन नहीं है वो जो कहता हूं वो तो केवल इशारा है वो तो केवल इशारा है उस तरफ जहां भोजन है तुम उससे ही तृप्त तो मत हो जाना तुम इशारे को ही संभाल के मत रख लेना उसको संपदा मत समझ लेना मैं जो कहूं उसे तो भूल जाना मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं तुम उस तरफ की यात्रा पर निकल जाना मुझे सुन के भी तुम पंडित हो सकते हो तब तुम चुग गए तब तुम सरोवर के किनारे थे और प्यासे ही लौट गए सरोवर के किनारे थे और पानी के संबंध में जान के लौट गए और पानी को न पिया परमात्मा के संबंध में जानने का कुछ भी तो सार नहीं कोरे शब्द हवा में बने बबूले उनमें कुछ भी नहीं लेकिन वे बड़े महत्वपूर्ण मालूम होते हैं क्योंकि अहंकार को भरते थोड़ा ज्यादा जान लिया थोड़ी संपदा और भीतर धन की शब्दों की इकट्ठी हो गई आकर और बढ़ जाती है अहंकार पंडित होना चाहता है प्रज्ञावान नहीं अहंकार संग्रह करना चाहता है समर्पण नहीं अहंकार खोना नहीं चाहता बचना चाहता है और तुम जब तक खोओगे नहीं तब तक तुम्हारे बचने का कोई भी उपाय नहीं तो कबीर कहते हैं मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हो हो कैसे ये घटना कि मेरा तेरा मन एक हो जाए क्योंकि तू सब तरह के अड़चने खड़ी कर रहा है खड़ी करता है पहले तो वो विवाद खड़ा करता है पहले तो वो कहता है सिद्ध करो जब तक सिद्ध ना करोगे मानेंगे कैसे हमें कोई अंधा समझा हम कोई अंधे अनुयायी हैं? हम तो सोच विचार करके चलेंगे सोच विचार ही तुम्हारे पास होता तो गुरु की कोई जरूरत ना थी तुम सोच विचार में ही समर्थ होते तो तुम अपने ही पैर यात्रा कर लेते किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी और तुम कहते हो हम अंधे थोड़ी ही अंधे तुम हो बड़े गहन रूप से अंधे हो और यह अंधापन कोई आंखों का ही नहीं भीतर की आंखों का है यह अंधापन आध्यात्मिक है और इस अंधेपन में तुम जिद करो विवाद करो तुम किस चीज को बचाने के लिए विवाद कर रहे हो तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं अगर तुमने ज्यादा विवाद किया ज्यादा तर्क का सहारा लिया अपने अंधेपन को ही बचा लोगे और तुम्हारे पास बचाने को कुछ भी नहीं विचार तुम्हारे पास है नहीं विचारों की भीड़ है विचार नहीं विचार क्षमता का नाम है विचारों की भीड़ का नाम नहीं तुम्हारे पास विचार तो बहुत है तुम्हारी खोपड़ी एक बाजार है जहां हजारों तरह के विचार है लेकिन विचार नहीं है विचार का अर्थ होता है जानने की क्षमता और ये जो विचार जिनको तुम अपने कह रहे हो कोई भी तुम्हारे नहीं सब उधार न मालूम कहां कहां की जूठन तुमने इकट्ठी कर रखी और उन पर तुम इतरा रहे हो कूड़ा घर पर बैठकर तुम सिंहासन समझ रहे हो इनमें से एक भी विचार तुम्हारा नहीं है बचाओगे क्या विवाद क्या करना है ज्यादा विवाद और तर्क तुम्हें तुम्हारे गुरु से दूरी पर रख देगा इसमें गुरु कुछ नहीं खो रहा है वहां तो पाने खोने को कुछ बचा नहीं तुम ही खो रहे हो ये तो ऐसे ही है जैसा बुद्ध ने कहा है कि किसी गांव में ऐसा हुआ एक आदमी को तीर लग गया भूल से लग गया जंगल से गुजरता था शिकारी का तीर लग गया फेका तो किसी जानवर की तरफ गया था आदमी बीच में आ गया आदमी कोई साधारण आदमी न था विवादी था दार्शनिक था बड़ा तर्कनिष्ठ था भीड़ इकट्ठी हो गई लोग उसका तीर निकालना चाहते गांव का वैध आ गया पर उसने कहा कि ठहरो पहले यह पक्का हो जाए कि तीर किसने मारा क्यों मारा तीर बिस बुझा है यह साधारण आत्म घातक है या मैं बच सकूंगा तीर मत निकालो अभी पहले सप्ताह हो जाए और वो मायावादी था दार्शनिक हौसने का पहले ये भी पक्का हो जाए कि तीर है भी क्योंकि ज्ञानियों ने कहा संसार माया है जब पूरा संसार ही स्वप्नवत है तो तीर स्वप्न में लगा है या यथार्थ में बुद्ध उस गांव से निकलते थे वो भी उस भीड़ में खड़े थे उन्होंने अपने शिष्यों से कहा ठीक से सुन लो इसकी बात यही तुम्हारी दशा है ये ना समझ ये सब चर्चा बाद में कर ले तो अच्छा पहले तीर निकल जाने दे, मगर इसका कहना भी ठीक है अगर तीर है ही नहीं तो निकालोगे क्या ये पहले सब जान लेना चाहता है तब तीर को निकालने देगा और इसे पता नहीं कि इस बीच इस जानकारी में यह समाप्त हो जाएगा और तीर कभी न निकलेगा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा ऐसा ही दुख का तीर तुम्हारे जीवन में लगा है मैं तुमसे कहता हूं कि निकाल लेने दो तुम कहते हो दुख क्या है, है भी सुख मिल सकता है कोई संभावना कभी किसी को मिला कि सब कपोल कल्पना तुम पूछते हो दुख कहां से आया क्यों आया हम दुखी क्यों हैं परमात्मा ने दुख क्यों बनाया और जो दुख बनाता है वो परमात्मा कैसा है तुम पूछते हो दुख स्वप्न है या सत्य है और बुद्ध ने कहा मैं उस वैद्य की तरह हूं जो तुमसे प्रार्थना कर रहा तीर निकाल लेने दो फिर पीछे समय बहुत है तब तुम चर्चा कर लेना लेकिन तुम कहते हो पहले सब साफ हो जाए तब तीर निकालने देंगे तब तुम मर जाओगे तीर ना निकल पाएगा और बुद्ध ने यह भी कहा और मैं जानता हूं कि एक दफा तीर निकल जाए फिर कोई तीर के संबंध में चर्चा नहीं करता बात ही खत्म हो गई गुरु कहता है तुम्हारी अज्ञान की अवस्था को बदल देने दो तुम कहते हो पहले सब निर्णय हो जाए पहले सब तर्क से सिद्ध हो जाए सब प्रमाण मिल जाए साक्षी गवाहियां जुटा ली जाए तभी मैं आगे बढ़ूंगा मैं कोई अंध विचार वाला आदमी तब तुम ऐसे ही खो जाओगे तब सरोवर निकट था लेकिन सरोवर असमर्थ था क्योंकि तुमने अंजुली ही ना बांधी सरोवर निकट था तुम्हारी प्यास को बुझाने को तत्पर था आतुर था लेकिन तुम झुक के अंजलि बांधकर सरोवर से पानी लेने को तैयार ना हुए तुम प्यासे ही मर जाओगे ऐसे ही बहुत बार तुम मरे हो ऐसे ही बहुत बार तुम विवाद में जिए हो और अज्ञान बड़ा विवादी है ज्ञान तो निर्विवाद है वहां कोई विवाद नहीं अज्ञान बड़ा विवाद है विवाद अज्ञान की रक्षा का उपाय है अज्ञान अपनी रक्षा करता है मेरा तेरा मनुआ कैसे खोई रे? मैं कहता हूं आंख देखी तू कागज की लिखी रे, अब बहुत कठिनाई कबीर कहते हैं हम आंख की देखी बात कर रहे हैं तुम कागज की लिखी बात कर रहे तुमने वेद पढ़ लिए, अब तुम वेद से भरे हो तुमने गीता पढ़ ली अब गीता के श्लोक तुम्हारी खोपड़ी में घूम रहे हैं। तुम कुरान कंठस्थ किए और ये कागज पर लिखी बातों के सहारे तुम आंख वाले के पास विवाद करने पहुंच जाते कुछ उसकी हानि नहीं करो मजे से तुम्हारी मौज लेकिन वो देखता है कि तीर चुभा है तुम्हारे जीवन में जहर उसका फैलता जाता है प्रतिपल तुम्हारा खून उसके जहर को तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ा रहा है तुम जल्दी ही चुक जाओगे और ये कागज की लिखी बातें कुछ भी सहारा न बनेगी तुम मर रहे हो प्रतिपल क्योंकि मौत किसी भी क्षण आ सकती है और तुम किताबों में बड़े कुशल हो गए एक मित्र मेरे पास आए कहने लगे और सब ठीक है वेद के संबंध में आपका क्या ख्याल है वेद का क्या करोगे उसके संबंध में ख्याल का भी क्या करोगे नहीं कहने लगे मैं आर्य समाजी हूं और जब तक ये साफ ना हो जाए कि वेद के संबंध में आपकी क्या दृष्टि तब तक मेरा आपका कोई तालमेल नहीं हो सकता अगर आप वेद से राजी हैं तो सब ठीक लेकिन मैंने सुना है वेद से राजी नहीं हैं। मैं कहता हूं आखन देखी तू कागज की लेखी सिद्धांत भारी है लोगों के मन पर बड़ा गहन पकड़ते उनकी और उन सिद्धांतों में है क्या मैंने उनसे कहा कि अगर वेद को पढ़ के जान के आप कहीं पहुंच गए तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं बात खत्म हो गई अगर वेद आपकी नाव बन गया ठीक है लेकिन कागज की नाव से कभी कोई पार नहीं हुआ फिर कागज की नाव चाहे वेद की हो चाहे कुरान की चाहे बाइबल की चाहे गीता की चाहे मेरी किताबों की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाव कागज की कागज की डूबे की उन्होंने कहा और किताबें और हैं वेद की बात और है वेद तो स्वयं परमेश्वर ने रचा है वही कुरान का मानने वाला भी कहता है वही बाइबल का मानने वाला भी कहता है जिस किताब में भी तुम्हें डूब मरना हो जिस किताब की भी नाव बनानी हो उसी किताब के मानने वाले यही कहते हैं कि ये परमात्मा का रचा होगा लेकिन शब्द की नाव से कब कौन पार हुआ है नाव तो निशब्द की चाहिए नाव तो अनुभव की चाहिए सिद्धांतों की नहीं लेकिन अनुभव कीमती चीज है जीवन से चुकाना पड़ता है मूल्य वेद तो बाजार से खरीद लाओ सस्ता मिलता है और वेद के तो तुम जो भी अर्थ करना चाहो कर लो अर्थ तो तुम ही करोगे वेद तो कुछ तुम्हें रोक ना सकेगा कि ये अर्थ मेरा नहीं इसलिए वेद को थोड़ी तुम पढ़ते हो पढ़ते तो तुम अपने ही अर्थ को वेद में पढ़ते हो पढ़ते तुम अपने ही अर्थ को वेद का तो बहाना है अपने ही अज्ञान को तुम वहां से भी सुरक्षित करते हो ध्यान रहे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं ऐसी जब तुम्हें प्रती हो ऐसा जो तुम पाओ कि दीनहीन कि न कोई ज्ञान है न कोई प्रेम जीवन में कुछ भी नहीं पाओ बिल्कुल रिक्त तभी तुम गुरु के पास आने के योग हो पाओगे क्योंकि अगर तुम अपने से भरे हो तो गुरु तुम में कैसे भर सकेगा तुम जब खाली आओगे खाली और नग्न निर्वस्त्र सब वस्त्र सिद्धांतों के शास्त्रों के छोड़कर आओगे तुम ऐसे आओगे जिससे छोटा बच्चा आता है बिना किसी धारणा के निर्धारणा में तभी तुम गुरु से मिल सकोगे और गुरु जीवित शास्त्र है। मुर्दा शास्त्रों को लेकर तुम गुरु के पास मत आना क्योंकि गुरु खुद ही वेद है गुरु खुद ही गीता है और जीवन है गुरु का अर्थ ही इतना है जिसमें धर्म फिर से पुनरुज्जीवित हुआ है जिससे परमात्मा फिर से बोला है जिसकी बांसुरी को परमात्मा ने फिर अपने ओठों पर रखा है तुम पुराने गीत लेके आते हो जो बासे हो चुके और सदियों में जिन पर धूल जम गई और सदियों में आदमियों के हाथ चलते चलते जो बहुत दिन चले हुए नोट की तरह गंदे हो गए ताजा बरसता हो वहां तुम बासे को लेके आते हो जहां सब्ध इसनाथ सत्य जन्म रहा हो वहां तुम सिद्धांतों और शास्त्रों की सड़ी गली बातों को लेके आते हो ये बातें भी सड़गल जाएंगी और मुझे पक्का पता है कि लोग उन बातों को लेके भी दूसरे गुरुओं के पास जाएंगे जो जीवित होंगे वही भूल होगी जो अभी हो रही वही भूल सदा होती जाती बुद्ध के पास लोग वेद की बात लेके जाते थे क्योंकि बुद्ध ने वेद का समर्थन नहीं किया और कोई बुद्ध कभी किसी वेद का समर्थन नहीं करेगा ये कोई वेद का विरोध नहीं है ये तो सिर्फ छोटी सी सीधी सी बात है कि जीवंत तो सत्य मरे हुए शब्दों का समर्थन नहीं करेगा अगर आज बुद्ध हो तो खुद अपने ही वचनों को धम्मपद में जो वचन उन्होंने कहे उनको भी वो उसी तरह इंकार कर देंगे जिस तरह उन्होंने वेद के वचन इंकार कर दिए सवाल वेद का नहीं है सवाल किताब और जीवंतता का है खबीर कहते हैं मैं कहता हूं आखन देखी तू कागज की लेखी रहे मेल कैसे हो ऐसा शिष्य अगर गुरु के पास आ भी जाए तो कितने ही पास रहे मेल नहीं हो पाता वो ऐसा होता है जैसे रेल की पटरियां पास पास होती दोनों मगर समानांतर कहीं मिलती नहीं एक कागज से उलझा एक जीवन जीरा कागज और जीवन में क्या संबंध समानांतर शास्त्र और सत्य समानांतर रेखाएं हैं जो कहीं भी नहीं मिलती बस रेल की पास ही पास बनी रहती। चार फीट का फासला है लेकिन वो फासला पूरा नहीं हो पाता और तुम्हें अगर कहीं मिलती दिखाई पड़ती हो तो समझना कि वह भ्रम बहुत दूर अगर तुम देखोगे तो छित पर रेल की पटरियां मिलती हुई मालूम पड़ती बस वो मालूम पड़ती हैं अगर तुम जाओगे तो वहां भी तुम पाओगे वो ही चार फीट का फासला है वो कहीं मिलती नहीं समानांतर रेखाएं कहीं मिलती ही नहीं और कबीर यही कह रहे हैं कि आंख की देखी बात और कागज की लिखी बात समानांतर रेखाएं मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हो रहे मैं कहता हूं सुरझावन तू राख्यों और झाई मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ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 ध्यान का अर्थ है तुम्हारा जाग जाना वहां मिटेगा दुख और वहां सब समाधान हो जाएगा और असली सवाल ये नहीं कि दुख कहां से आया असली सवाल ये है कि दुख कैसे मिटे जब तुम किसी बीमारी से ग्रस्त होते हो तो तुम चिकित्सक से ये नहीं पूछते कि बीमारी कहां से आई क्यों आई ए जिस विक्टेरिया की वजह से बीमारी पैदा हुई वो कहां से आया क्यों आया भगवान ने विक्टीरिया बनाए क्यों टीबी और कैंसर के इनके बिना बनाया चल सकता था सिर्फ फूल और तितलियों से काम नहीं चल सकता था नहीं तो तुम इसकी चिंता नहीं करते तुम चिकित्सक से कहते हो इस फिक्र में पढ़ो ही मत तुम मेरा इलाज करो दुख कैसे जाए तुम ये पूछते हो किताब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 अजीब अजीब प्रश्न लेके लोग उलझाते और अगर उनकी तरफ तुम देखो तो वो बड़े गंभीर मालूम पड़ते उनको होश भी नहीं कि वो क्या कह रहे क्यों कह रहे किस लिए ये बातें उठा रहे आदमी बिल्कुल बेहोश है मैं कहता सुरझावन हारी तू राखियो अरझाई रे मैं कहता तू जागत रही हो तू रहता है सोई रहे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 और ये पर का बेटा फिर दोबारा तुम्हारे साथ प्रार्थना करने को नहीं होगा जीसस ने प्रार्थना की घड़ी भर बाद वो वापस आए सारे से सो रहे उन्होंने जगाया उन्होंने कहा यह आखिरी रात उन्होंने कहा क्या करें दिन भर के थके मादे झपकी लग गई अब फिर कोशिश करेंगे जीसस फिर घड़ी बर्बाद प्रार्थना से आंख खोले देखा वो सब फिर रहा है क्या हो गए उन्होंने कहा कोशिश तो करते हैं लेकिन नींद आ जाती कोशिश करते ही नहीं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 पता न होने का कारण यह नहीं कि वो नहीं हंसे पता न होने का कारण इतना ही है कि उनकी हंसी इतनी गहरी है कि तुम उसे देख ना पाओगे वो अदृश्य में लीन हो गई वो चौबीस घंटे प्रफुल्लित है तुम हंसते हो चौबीस घंटे दुख से घिरे हुए तुम्हारी हंसी दुख में एक टापू की तरह होती है दुख के सागर में एक टापू बुद्ध की हंसी एक महाद्वीप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 कि मैं कहता तू जागत रहियो, फिर कहा कि मैं कहता तू निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे जुगन जुगन समझावत हारा कहा न मानत कोई रे और कबीर कहते कितने योगों से समझा रहा हूं बुद्ध पुरुष योगों से समझा रहे हैं, हर युग में समझाते रहे ये कबीर कोई अपने ही बाबत नहीं कह रहे कबीर जैसे व्यक्ति जब बोलते हैं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 गुरु के बाद परमात्मा ही बचता है और कुछ नहीं बचता और गुरु के पहले केवल संसार है परमात्मा नहीं गुरु मध्य में खड़ा है है इस पार संसार है, उस पार संसार उस परमात्मा है जो गुरु में लीन हो जाता है वो परमात्मा की तरफ गतिमान हो जाता है सतुगुरु धारा निर्मल बाहे बाया धोई रहे कहत कबीर सुनो भाई साधु तभी वैसा हो और कोई अड़चन नहीं है वैसा हो जाने में